आज 30 नवंबर 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तीर्खाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम सब जो यहाँ बैठे हैं मेरे ख्याल में हमको काफ़ी समय हो गया है जब से हम लोग जुड़े हैं किसी को थोड़ा कम किसी को ज़्यादा लेकिन हम निश्चित रूप से इस स्थिति में आ चुके हैं आप कि अद्वैत की अवधारणा को धीरे दिर धीरे हृदय में स्थापित कर सकें क्योंकि एक आरंभिक रूप से जो कठिनाई होती है वो पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक कठिनाई है कि हम एक द्वैतवादी संसार में कई जन्मों से द्वैत दर्शन में जीते हुए इस मनुष्य जन्म में आते हैं उसमें भी एक प्रभु की अनुकंपा से कृपा से अनुग्रह से हमें से कुछ को इस बात का एहसास होता है कि कुछ और है जो पूजा से आगे है मंदिर से आगे है मस्जिद से आगे है या ईश्वर की मूर्ति से आगे है और वो समग्र संसार को अपने आंचल में समेटता है सबको अपने आप में समेटता है एक ऐसी अवधारणा जिसकी कल्पना करना कठिन था लेकिन उस बात को हम स्वीकारने लगते हैं हृदयंगम करने लगते हैं इतना ही नहीं उस विधा से प्यार भी करने लगते हैं प्रेम करने लगते हैं और साथ ही साथ हमारे हृदय में वो इतनी प्रबलता से प्रकट होने लगती है कि ऐसा लगता है कि शायद इसी के लिए इतनी लंबी यात्रा करके हम आए जैसे हिमालय से चले थे और समुद्र के करीब आके जब ऐसा लगता है कि इसी महानाओं के लिए इसी सागर के लिए हम इतनी लंबी यात्रा तय करके आए तो ये परमेश्वर का बोध वही है मात्र पुरुषार्थ है जो हम इस जीवन में कर सकते कि परमेश्वर का बोध हो जाए और ये एहसास कि परमेश्वर बाहर नहीं इंद्रियों के पीछे इंद्रियां बाहर देखती हैं लेकिन उसकी खोज उस खोजने वाले की खोज है जो परमेश्वर को खोज रही है और ये बात पूर्ण पूर्णतः विज्ञान सम्मत है कि जब संसार में परमेश्वर का अस्तित्व चेतना से है तो वो अस्तित्व प्रबलतम अस्तित्व है अस्तित्व परमेश्वर के एक पत्थर में भी उतना ही है और जीव जंतु में भी उतना ही है पेड़ में भी उतना ही है झरने में भी उतना ही है लेकिन अगर परमेश्वर का प्रबलतम अस्तित्व है वो चेतना में है और उस चेतना को दरकिनार करके उसको अलग रख के हम संसार में जब प्रयोग करते चले गए विज्ञान के तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी गलती पकड़ में आना थी हम एक बहुत बड़ी गलती करते आए थे हजारों बरस से किसी भी प्रयोग में हमने अपनी चेतना को शामिल नहीं किया था उस चेतना को दरकिनार करके प्रयोग करते चले गए थे हम बन गए थे ऑब्जर्वर प्रेक्षक बन गए थे और संसार को देखते चले लेकिन जो प्रेक्षण की क्रिया है ऑब्जर्वेशन की क्रिया है वही अपने आप में परिणाम के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदाई है किसी भी प्रयोग के परिणाम में प्रेक्षण की क्रिया यानी ऑब्जर्वेशन या उस प्रयोग को उसका निरीक्षण करने की देखने की जो क्रिया है वही सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है इस बात को तो समझने में सदियां बीत गई तब मनुष्य के जीवन में शिव ने कुछ वैज्ञानिकों का रूप लिया हम यही कह सकते हैं जहाँ उनको वो प्रज्ञा दी जिस प्रज्ञा से उन्होंने हमें उस अज्ञान से दूर किया कम से कम उन वैज्ञानिकों को अज्ञान और जड़ता से दूर किया जो मात्र जड़ संसार में ही विज्ञान के विकास को करते आए थे हम अब तक विज्ञान में जो सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि विज्ञान में हमने निश्चयात्मकता जोड़ दी थी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बोलते हैं इसको कि विज्ञान के जितने प्रयोग होते हैं उसमें हमने दो और दो जोड़ेंगे हिंदुस्तान में जोड़ो तो चार आएगा रूस में जोड़ो तो चार आएगा अमेरिका में भी दो और दो जोड़ो तो चार आएगा हमने इसी तरीके से एक नियम बना लिए थे कि इन नियमों के अधीन ही विज्ञान चलेगा तो ऋषि कहते आए हैं कि नियमों की अधीनता शिव का स्वभाव नहीं वो नियामक है नियमों के अधीन नहीं रह सकते नियमों के अधीन जड़ संसार रह सकता है चेतन संसार किसी भी नियम का उल्लंघन करने में सक्षम है आप जैसे बहुत प्रिलिमिनरी यानी बहुत आधारभूत उदाहरण से समझते हैं बातों को अपने मित्र को एक थप्पड़ लगा क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या होगा क्या पहले से सोच सकते हो कि क्या होगा हो सकता है वह दो थप्पड़ जड़ दे हो सकता है कि वो नाराज़ होकर चला जाए हो सकता है वो हाथ पकड़ के पूछे कि भैया क्या बात है आज नाराज़ क्यों हो गया हमें कुछ नहीं मालूम क्यों क्या करेगा क्यों ये जो करेगा यही चैतन्य है और यही स्वातंत्र है क्योंकि वहाँ पर उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है ऐसा करने की वैसा करने की या अन्यथा करने की जो एक प्रसिद्ध वाक्य है आध्यात्म में कि परमेश्वर शिव ऐसा कर सकता है या वैसा कर सकता है या अन्यथा कर सकता है हम सोचे ऐसा नहीं तो ऐसा तो करेगा करेगा और मालूम पड़ा वो तीसरे चीज कर तो दोनों को छोड़ दिया उसने तीसरी चीज कर तो इस तरह से हम नियमों में अगर जो किसी चीज को बांधने की बात करते हैं विज्ञान में तो वो है जड़ संसार वो नियम में बनने को राजी है एक पत्थर में स्वतंत्रता नहीं है कि उसको फेंका जाए और वो गिरने से मना कर दे या दूर जाने से मना कर दे एक रॉकेट को ठीक गणित लगा के भेजो वो मंगलयान तक जाएगा मंगल ग्रह तक जाएगा ये उसकी मजबूरी है क्योंकि वो जड़ संसार का हिस्सा है लेकिन चेतन संसार उसमें प्रयोग करके देखो आप तो आप उसमें किसी भी तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी यानी जिसको पूर्वानुमान लगाना संभव ही थी कैसे लगाओगे पूर्वानुमान चेत और ये चीज़ें जब विज्ञानिक प्रयोगों में आने लगी और आना ही थी किसी न किसी दिन तो होना ही था क्योंकि हम चेतना को भूलकर विज्ञान के प्रयोग कर रहे थे तो किसी न किसी दिन तो ऐसा होना ही था ऐसी दुर्घटना होना जरूरी थी और तभी पकड़ में आया थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का सिद्धांत जो हिसिन ने उन्नीस के आसपास प्रतिपादित किया उसको करीब एक सदी होने को आ गई एक सदी में कितने ही प्रयोग हुए लेकिन वो अपनी जगह सिद्धांत अटल रहा उसके पीछे यही कारण था कि ये परमेश्वर शिव का स्वातंत्र्य जिसको बोलते हैं स्वतंत्र शक्ति द एब्सोलिट वेल ऑफ फ्रीडम यही स्वातंत्र शक्ति जिसको हम हमारी अपनी घर की भाषा में मां अम्बा काली दुर्गा अध्याय किन्हीं नामों से हुआ कर दें वही स्वातंत्र शक्ति यहां परिलक्षित होती है जिसको थ्योरी ऑफ अनसर्टिनिटी या अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि जड़ संसार तो अनिश्चितता पैदा कर ही नहीं सकता उसमें क्षमता नहीं है अनिश्चितता पैदा करने की चेतन संसार ही अनिश्चितता पैदा कर सकता एक कार जा रही है आप उसको यही नहीं कह सकते बाएं मुड़ेगा कि दाएँ मुड़ेगा उसके अंदर बैठा है वो बाएं मुड़ते मुड़ते उसका मूड बदल जाए तो दाएँ मुड़ जाए क्योंकि वो नियमों के अधीन नहीं ये स्वतंत्रता एब्सोलिट फ्रीडम नहीं है मनुष्य के पास जो स्वतंत्रता है वो निरपेक्ष स्वतंत्र नहीं है ये सापेक्षिक स्वातंत्र है है ना आप चाहो तो भी एक साथ एक साथ दो जगह नहीं हो सकता आप चाहो तो भी दस फीट ऊंचे नहीं हो सकता आप चाहो तो भी अभी युवा नहीं हो सकते आप अगर वो वृद्ध हो गए हो तो युवा नहीं हो सकते तो ये स्वातंत्र तो है पर एक सीमित स्वतंत्र और ये सीमा ही नियति कहलाती है न लिमिटेशन इन स्पेस संग हमारी सीमाएं हैं जिस सीमा के बाहर हम नहीं जा सकते और ये हमारा शिव का खेल है इस खेल में हम सब मोहरे की तरह शिव ने हमको अच्छी तरह छला है हमको अच्छी तरह बेवकूफ बनाया है और जिस दिन हम जान जाएंगे कि हम छले जा रहे हैं तो अभिनव गुप्त पादाचार्य कहते हैं फिर तुमको कुछ भी नहीं करना है लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से अधिकतर को इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि हम छले जा रहे हैं तो अज्ञान का अज्ञान शुद्ध अज्ञान छले छले छले के तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम शो हैं हमें सीमा स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है हम समस्त नियमों के नियामक हैं लेकिन हम अपने स्वरूप को न जानकर एक ऐसी जिंदगी जीते चले जा रहे हैं उस माया शक्ति के अधीन जो स्वातंत्र शक्ति की ही एक छोटी सी स्वतंत्र शक्ति की ही एक स्वरूप है उस स्वरूप के अंतर्गत मात्र संसार को चलाने का खेल चल रहा है जैसे एक व्यक्ति है वो कहता है कि मेरे को अब ये काम करना है फिर वो सोचता है इसके बाद अब ये काम करना है अब मेरे को ये बच्चे की शादी करना है अब मेरे को दुकान ठीक करना है अब मेरे को नया मकान बनवाना है मेरे को कार खरीदना है अब मेरे को एक और दुकान खरीदना है अब मेरे को विदेश यात्रा करनी है मेरे को तीर्थ यात्रा करनी है अभी मेरे को वो फलाना तीर्थ रह गया फलाना धाम रह गया वहाँ जाना बाकी तो ये इंसान की संसारी दौड़ है जो माया आपको लगातार छलती है लगातार आपको उस दिशा में जाने से रोकती है जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है हम लगातार उल्टी दिशा में जाते हैं इसी माया की वजह से संसार के खेल में और पैसे इकट्ठा कर लें और थोड़ा भोग भोग लें और थोड़ा प्रतिष्ठा बढ़ा लें और थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें और थोड़ी मेहनत करके और एक दुकान लगा लें हमारी ये दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती और ये बहुत बड़ा छल है और इस छल में मज़ेदार बात यह है कि जो छला जा रहा है वो अपने आप को खिलाड़ी समझता है वो समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ कितने ही को मैंने पछाड़ दिया कितने ही लोगों को मैंने धूल चटा लें कितने ही प्रतिस्पर्धी आए एक भी मेरे सामने नहीं टेका वो संसार की शिक्षा में तेज़ी से भागा चला जा रहा है और वो समझता है कि मैं खिलाड़ी हूँ अभिनव गुप्ता कहते हैं कि इससे बड़ा क्या सत्य हो सकता है कि वो गेंद की तरह खेला जा रहा है वो गेंद की तरह खेला जा रहा है और वो खुद इस बात से अनभिज्ञ है कि वो चला जा रहा है इसलिए वो कहते हैं शुद्ध ज्ञान परमेश्वर का न जानना नहीं है हम परमेश्वर को नहीं जानते ये भी वो नहीं जानता वो जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ मैं तो खिलाड़ी हूँ अज्ञान का अज्ञान शुद्ध अज्ञान खेला तो ऐसे ही ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ये भूमिका है उस बात की जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि आज हमने एक छोटा सा एक पंद्रह श्लोकों का एक साहित्य चुना है जिसको हम अगले दो तीन हफ्ते चिंतन करेंगे जिसपे जिसका नाम है बौध पंचदशी का यह अभिनव गुप्त पादाचार्य ने लिखी थी इसके हम सब जाते जाते एक एक कॉपी लेते जाएँ इसमें हमने उसको संस्कृत को छोड़ दिया है और टाइप क्या है खाली उस संस्कृत के श्लोकों का अर्थ और उसकी अभिनव गुप्त पादाचार्य के अनुसार उसकी व्याख्या उन्होंने ही लिखे हैं ये और उन्होंने अंत में लिखा है कि मैं अभिनव गुप्त हूँ और मैंने ये पंद्रह श्लोक या पंद्रह छंद मेरे उन शिष्यों के लिए लिखे हैं जो सीमित बुद्धि रखते हैं जिनका बुद्धि चातुर्य सीमित है तो वो कहते हैं कि मैंने ये पंद्रह छंद उन लोगों के लिए लिखे हैं जिनके जिनका बुद्धि चातुर्य सीमित है और जो मुझ पर पूर्ण विश्वास और समर्पण रखते हैं उनके सत्य कल्याण के लिए मतलब इंस्टेंट यानी सदन एकाएक एक, बिना देर की उनके कल्याण के लिए मैंने ये पंद्रह छंदों की रचना की है ये पंद्रह छंद अपने आप में पूर्ण काश्मीर शेर का एसेंस है काश्मीर शेर का सार है वो उस समिट का उस शिखर का सार है जो इन पंद्रह श्लोकों में दिया है मतलब ये उन लोगों के लिए है जो समर्पित भाव से शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना चाहते जहां समर्पण की कमी है वहां हमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि समर्पण का मतलब होता है हृदय को खाली कर दे, मन को कचरे से मुक्त कर दे। हमको बहुत कुछ मालूम है और खास तौर से बहुत कुछ मालूम है अधिकतर हमको संसार का मालूम है संसार का ज्ञान है हमारे पास। लेकिन कभी कभी हमको इस बात का बड़ा भ्रम हो जाता है कि हमको भगवान के बारे में बहुत कुछ मालूम है अध्यात्म के बारे में भी बहुत कुछ मालूम है तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे सज्जन को ज्ञान देने में डबल समस्या है पहले तो सड़क को तोड़ना है फिर उसके बाद में नई सड़क बनाना है खाली जंगल में नई सड़क बनाना आसान है पर एक गलत बनी हुई सड़क को तोड़ के फिर नई सड़क बनाना बड़ा कठिन है और जब हम उसी के ऊपर सड़क बनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वो मजबूत सड़क बनी नहीं पाती इसलिए जो धर्मध्वजी हैं जो धर्म के बारे में जानकारी है और हम धर्मिक हैं ये जो सोच के बैठा है उसके लिए बौद्ध पंचदशिका किसी काम के लिए जो सोचता है कि मैं धार्मिक इंसान हूँ उसके लिए कोई नहीं। ये कोई सोच ले कि मैं पूरी तरह से अधार्मिक हूँ पूरी तरह नास्तिक हूँ वो इससे समझ सकता है क्योंकि उसका दिमाग खाली वो पूरा खाली कटोरा लेकर है। अभी मेरे को तो भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं मैं तो मानता नहीं भगवान अब आप बताओ कि क्या है भगवान जब वो एक खाली दिमाग वाले को आप ये बात बताओगे बौद्ध पंचदशी वो पंद्रह श्लोक में उसको पूरी तरह से बोध हो जाएगा समस्या तभी आएगी जब हम कहेंगे हाँ हमको तो रामायण का बहुत ज्ञान है हमको गीता का ज्ञान है हमारे को तो भागवत पढ़ी है हमने तो पचास बार भागवतें सुनी है फिर बड़ी मुश्किल तो तो है देखो नास्तिक में झूठे आस्तिक से कहीं ज़्यादा बेहतर गुण है झूठा जो आस्तिक है वो इच्छा शून्य है नास्तिक व्यक्ति इच्छा शून्य है हम उसके सामने ईश्वर का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत अगर करेंगे तो बड़े आसानी से ग्रहण कर लेगा लेकिन अगर वो कोई पहले से उसमें जो बोलते हैं झूठे अध्यात्म में डूबा हुआ है अज्ञानी वो अज्ञानी से या नास्तिक से भी ज़्यादा निचले स्तर पर क्योंकि वो स्थिति ऐसी है जहाँ पर कि उसको सबसे पहली बात तो उसको अनलर्न करना है जो सीख रखा है उसको पहले भुलवाना जरूरी है उसके बाद में उसको फिर लर्निंग शुरू हो सकती है उसकी लेकिन जहाँ पर अगर पहले से वो बिल्कुल खाली है बोले मैं तो कुछ नहीं भगवान वगान को मानता कुछ नहीं जानता भगवान वहाँ पे अगर वो ये चीज़ को पढ़ेगा तो उसको शायद है कि सारी चीज़ों को बाईपास कर जाएगा वो ढेर सारी जो हमारी विधि निषेध की स्थितियाँ हैं अनोपाय की स्थितियाँ हैं उन सबको क्रॉस कर जाएगा बाईपास कर जाएगा सीधे सीधे हाईवे पर आ जाएगा उसके पीछे कारण है वो बिल्कुल शुद्ध तार्किक कारण है कि उसका दिमाग पूरी तरह से अभी खाली है तो ये बौद्ध पंचदशी का इसीलिए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि चूंकि अब हम कुछ कुछ परिपक्व हो गए हैं इतने समय में आज ये इस स्थिति में है कि इसको हम समझ सकें परसों देवी माता जी का फोन आया था और वो पूछ रही थी कि अब आप क्या कर रहे हो आप लोग कहाँ पर तो मैंने जब उनको बताया कि हम लोग अब सोच रहे हैं कि अगले तीन चार हफ्ते बौद्ध पंचदशी का पढ़े फिर ऐश्वरपति भी क्या तो इस ये सुनकर बहुत ज़्यादा पसंद हुई उनका कहना पड़ता था कि बौद्ध पंचदशी का आपको पूरी तरह से आपके टारगेट आपके लक्ष्य के बारे में एक खाका बना देगी जैसे आप किसी तीर्थ पर जा रहे हैं तो आप पहले से सोच लेते तो ये वाली गाड़ी पकडूंगा, यहाँ गाड़ी बदलूंगा, यहाँ पर ठहरूँगा ये होटल बुकिंग कर ली इस जगह पर रुकूँगा फिर ये दर्शन करना मेरे को प्रसाद लाना इतने इतने काम है और फिर वापस तो हम एक दिमाग में खगा ब्लूप्रिंट बना ले तो बहुत पंचदशिका हमको ईश्वर के अनुभव की परमेश्वर के पहचान की एक ब्लूप्रिंट बना देती और फिर सो ही जानत जेहू देहि जनाई और जानत तुम्हें तुम ही हो ही जाए फिर उसके बाद तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करेगा उसके हृदय में ये ठीक ठीक कैसे उतर जाएगा जैसे सही ताले में सही चाबी उसको ज़्यादा देर नहीं उसकी ग्रंथियां खुलने में हमारी ग्रंथि की के ताले कभी कभी ऐसे जंग खाए हुए होते हैं कि हजारों बरस से उनको किसी ने खोला ही नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता उसको खोलना लेकिन सही चाबी हो और साथ ही साथ गुरु की अनुकंपा उस लुब्रिकेंट का, का काम करती है जहाँ हमारा ताला आसानी से खुल जाता उन ग्रंथियों को खोलने का प्रयास करने के लिए बौद्ध पंचदशी का एक आरंभिक प्रयास है तो हमको इसको इसलिए इसकी फोटो दे रहे हैं कि इसको घर पे जाके हम दो चार पांच दस बार पढ़ें क्योंकि छोटी सी नौ पेज की है बहुत लंबी चौड़ी उसमें सही थी नहीं क्योंकि उन्होंने सिर्फ पहले बोला कि मैं उनके लिए लिखा हूँ जो समर्पित हैं योग्य हैं और साथ ही साथ जो सीमित बुद्धि चातुर्य वाले हैं खूब विद्वान लोग नहीं उन विद्वानों के लिए नहीं लिखी है उन सीमित बुद्धि चातुर्य वालों की लिखी है और वो बड़ी विशिष्ट है तो हम इस इसके ऊपर चिंतन करेंगे अगले दो तीन हफ्ते उसके बाद में फिर निश्चित रूप से अपन जनवरी से जो से हमारा वो है ईश्वर प्रतिभिज्ञा पढ़ने का प्रोग्राम उसको हम यथावत जारी रखेंगे इस बीच वो माताजी की भेजी हुई ईश्वर प्रतिभिज्ञा की कुछ प्रतियां हमारे पास आई गई थी तो जिन्होंने भी न ली हो और अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका थोड़ा सा एक आउटलाइन अपन समझ लें फिर अगली बार से इसका एक एक, एक श्लोक को लेके अपन समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि परमेश्वर की अवधारणा में और संसार के अवधारणा में कुछ मूलभूत फर्क है संसार की है कि कॉन्सेप्ट्स जो है संसार की उसके अंदर अनगिनत भिन्नताएं अनगिनत भिन्नताएं उसमें कुछ अपने हैं पराये हैं सुंदर हैं कुरूप हैं और न जाने कितनी भिन्नताएँ हैं देखने में विचारों में दूरियां हैं नज़दीकियां हैं भविष्य है भूत है वर्तमान है इस तरह सारे ब्रह्मांड की विभिन्नता उसमें समाई हुई शिव या परमेश्वर की जो अवधारणा है वो परमेश्वर की अवधारणा उस अवधारणा में बिंदु स्वरूपता है बिंदु स्वरूपता या शून्य स्वरूपता है जिसमें ना तो लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है ना भूत है ना भविष्य है ना वर्तमान ये सभी चीजें उसके उधर में समाज में जैसे हम कहें कि भगवान स्वर्ग में बैठा है तो ऐसा संभव नहीं है वास्तव में हमारा अगर हम खुद अंतर मन से चिंतन करें कि हम क्या हैं कि इस मिट्टी के अंदर ऐसा क्या है बाकी तो मिट्टी है ही हमको मालूम है क्या आसानी से जल जाएगी गोबर की तरह ये भी मालूम है कि गाड़ देंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे पर लेकिन फिर ऐसा क्या है जो हम इसको चला रहे हैं तो चला कौन चला रहा है कौन है जो इसके अंदर बैठ के बोल रहा है कौन है जो इतना स्वतंत्र है कि मर्जी आयो जो कर लेता है आज चलो वहां चलते हैं फिर थोड़ी देर बाद नहीं नहीं नहीं अपन नहीं चलते तो ये स्वतंत्रता किसकी है इस स्वतंत्रता का सार क्या है और इसका उद्गम क्या है इस स्वतंत्रता का स्रोत क्या है कहाँ से ये स्वतंत्रता पैदा होती है मैं एकाएक कुछ करने जाता हूँ फिर अपने आप को रोक लेता हूँ कि नहीं नहीं ये नहीं करते रहते देखेंगे ये कौन है जो अंदर बैठा है ये इसी के स्वरूप को समझना वही शिव को समझना है फिर दूसरी बात संसार को छोड़ के भगवान को नहीं समझा जा सकता पहली बात तो संसार को छोड़ना संभव नहीं काश्मीर शिव दर्शन स्पष्टतः कहता है पलायनवादी कभी परमेश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि पलायन करके जाएगा कहाँ अगर परमेश्वर को परमेश्वर को प्राप्त करने की अगर कोई इच्छा है यानी उस बोध की कोई इच्छा है कि परमेश्वर का बोध मिल जाए तो उसे इस संसार में रहकर संसार को प्रेम करते हुए संसार में शिव दृष्टि का विकास करना जरूर भाग के तुम अगर जंगल चले गए भाग के तुम पहाड़ पे चढ़ गए भाग के तुम गुफा में छिप गए उससे कोई परमेश्वर का बोध होना संभव नहीं है क्योंकि वहां पर जाना और यहाँ पर रहना बराबर की बात है गुफा में भी उतना ही शिव है जितना यहाँ पर है पहाड़ पर भी उतना ही है जितना ही यहाँ पर है जंगल में भी उतना ही जितना आपके घर में है महत्व तो इस बात का नहीं कि आप कहाँ रहते हो महत्व तो इस बात का है कि आपकी दृष्टि क्या है विचारों से दृष्टि बनती और दृष्टि विचारों से भी ऊपर होती है दृष्टि का मतलब आपका विजन यानी आप जिस चश्मे से संसार को देखते हो सारा संसार और परमेश्वर दोनों पर्याय वाची इस बात को जब तक हम हृदय में नहीं समझ पाएंगे जब तक ईश्वर के अस्तित्व को समझना मुश्किल है क्योंकि ईश्वर को हम अलग और संसार को अलग समझते हैं कि संसार को छोड़ो ईश्वर मिल जाएगा ईश्वर को छोड़ो तो संसार मिल जाएगा सबसे पहली बात तो यह कि छोड़ना पकड़ना कुछ भी नहीं दृष्टि बदलना है और जो दौड़ है वो वासना की दौड़ है मोह की दौड़ है उस दौड़ से उस दौड़ को छोड़ना है संसार में कुछ भी नहीं छोड़ना है ना आपको पत्नी को छोड़ना है ना बच्चों को छोड़ना है ना घर को छोड़ना है ना तकिया चादर रजाई रह ये भी छोड़ना है आपको ना कोई अच्छा भोजन छोड़ना है आपको जो प्रारम्भ से जो मिला है वो सब कुछ छोड़ना है।, उ, छोड़ना है तो वो दौड़ छोड़ना है आपको जिस दौड़ में आप शामिल हो इस तरह से जब आप संसार को परमेश्वर का विकास परमेश्वर का स्वरूप समझते हो तब ही आपकी दृष्टि में शिव दृष्टि विकसित हो सकता है अब अगर उसके लिए शुरुआत करनी है हमको समझ की शुरुआत करनी है तो हमको यहाँ से इधर डसा भी देख देख लग तो एक निर्मल दृष्टि का विकास ये बौद्ध पंचदृशिका करती है जब हम तर्क सम्मत तरीके से परमेश्वर को समझते हैं तो ये बौद्ध का आपके काम को आसान कर देगी और कुतर्क के तरीके से अगर समझने की कोशिश करते हैं कि हर जगह कुतर्क लगाएंगे हर जगह अपनी बुद्धि को ज़बरदस्ती के ज्ञान बगा तो समझ लेना कि हमारा रास्ता और कठिन कर देगी बोध पंचदशिका आपके किसी काम की नहीं उस परिस्थिति में लेकिन अगर हम अपना तर्क दो तर्क होते हैं एक वो तर्क होता है जो तार्किकता देता है तार्किकता से परमेश्वर को समझने की समझ देता है परमेश्वर को जानने का योग्यता देता है वो तार्किकता में क्या फर्क है एक कुतर्क में और तार्किकता में क्या मूलभूत फर्क है तर्क हमारे अधूरे ज्ञान को बीच बीच में लाता है और तार्किकता में फुल कमिटमेंट होता है पूर्ण समर्पण होता है और प्रतिबद्धता होती है कमिटमेंट होता है प्रतिबद्धता होती है सत्य को जानने की पूर्वाग्रह नहीं होता किसी तरह का पूर्वाग्रह कि सत्य ऐसा हो तो पसंद आएगा ऐसा हो तो पसंद नहीं आएगा पूर्वाग्रह सत्य को से दूर ले जाता है अधूरा हमारा प्री कॉन्सेप्शन या हम पहले से कुछ मान लेते हैं बातें वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है समर्पण परमेश्वर के पास ले जाता है इसलिए सबसे पहली हमारी इस अगली बार से हम जैसे बौद्ध पंचदशी का पढ़ें तो हम चूँकि सब अपने अपने तरह ही हम सब शिव हैं अपने अपने शरीर मन बुद्धि अहंकार सबके स्वामी हैं हमको सोचना है अपने अंदर कोई बाहर से ना तो कोई कहने आएगा ना कोई हम बाहर से कोई दबाव क्योंकि यहाँ पर कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं चल रही अपने आप तो हम सब लोग मिलके एक आध्यात्म चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं गुरु हो तो डंडे मार के सिखा सकते हैं यहाँ पर कोई गुरु नहीं है बोला और शरीर जो हमारे गुरुदेव थे वह हमको अब पीछे से डंडा जरूर लगा सकते हैं सामने से लगाने का तो उनका शरीर वो छोड़ चुके हैं तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही अंतर चिंतन करना है कि हम रिसेप्टिव बने ग्राहक बने हम में एक तड़फ हो कि यार इस बार तो हम चुके नहीं सत्य को पकड़ ही लें इस बात का बोध इस बार चूकना ही नहीं है इसको बोध हो ही जाना चाहिए तभी ही बोध हो पाएगा अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे को बहुत कुछ मालूम है तो समझना कभी भी बोध नहीं होगा जब तक कि हम अपने मालूम को अगर छोड़ना ही है तो संसार नहीं छोड़ना है इस संसार के प्रति हमारी जो बहुत सारी भ्रम और धारणाएं हैं उनको छोड़ना है संसार में भागने का मोह छोड़ना है संसार नहीं छोड़ना है उसको स्वरूप से त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं आप जहाँ रहते रहो जो खाते हो खाओ जो पूजा करते हो करते हो नहीं करते तो मत करो जिस मंदिर में जाते, में जाते हो मस्जिद में जाते हो जाते जाओ नहीं जाते तो मत जाओ उन चीज़ों से जाने से भी कुछ नुकसान नहीं और न छोड़ने से भी कोई नुकसान नहीं और छोड़ना ज़रूरी भी नहीं और जाना जरूरी भी नहीं इन सब चीज़ों का गौण है कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का महत्व है हमारे अंदर कितनी हम रिसेप्टिविटी बढ़ाते हैं कितनी ग्राहकता बढ़ाते हैं और कितनी अंदर के मन की सरलता को बढ़ाते हैं और मन के अंदर की कलुषितता को त्याग देते हैं अगर त्यागना है तो अगली चीजें हमारी मन की कलुषितता देते हैं क्योंकि हमारे हृदय में ढेर सारी घृणा ईर्ष्या भरी हुई है किसी के प्रति नफरत भरी हुई है किसी के बारे में हमारी मूल धारणा है कि अच्छा इंसान नहीं ये बुरा है ऐसा वैसा है। या किसी धर्म किसी संप्रदाय या किसी अनुयायियों के प्रति भी हमारा तक कि लोग बुरे हैं ऐसा ऐसा तो उन दृष्टियों को हमको त्याग देना है इसके बारे में कितनी छोटे सी तरीके से हमको शिव सूत्र में समझाया गया है कि विस्मय योग भूमिका योगी यानी कि जो साधक जो परमेश्वर के लिए योगरत है परमेश्वर को से जुड़ने के लिए ललायित है लॉन्जिंग है उसके पास कि मैं परमेश्वर से एक हो जाऊँ उसका जो सर्वोत्तम गुण है वो है विस्मय आप एक अंकार व्यक्ति को खूब बढ़िया सुंदर कोई चीज बता दो तो भी उसके एंगल ऑफ माउथ नीचे घूमे रहेंगे इस पर एक क्योंकि उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं आई उसके चेहरे पर आनंद और विस्मय का भाव नहीं आया आनंद और विस्मय योगी का सबसे पहला लक्षण वो आनंदित रहता है इस संसार में और वो विस्मय से भरा होता है संस्कृत डिक्शनरी में जब विस्मय का मतलब देखते हैं तो विस्मय का मतलब होता है कि एक वो नित नया आनंद जिसमें आश्चर्य भी है और आनंद या खुशी भी समाहित है तो वो योगी संसार में आनंद मिश्रित आश्चर्य से सतत सराबोर रहता है उसको हर दिन उक्तमा सूर्य देखा तो उसी में बड़ा आनंद आता है वो चिड़ियाओं को चह देखता है उसमें खूब आनंद आता है वो नीरव आसमान देखता है तो उसमें बड़ा आनंद आता है उसमें शिव की विशालता दिखाई देती है उगते सूरज में उसको शिव का सौंदर्य दिखाई देता है बरसती बरसात के अंदर उसको शिव की नृत्य दिखाई देती है कि तो देखो कि बूंदों के रूप में शिव नाच रहे हैं उसके हृदय में आनंद ही आनंद बनता है हर चीज़ जो देखता है उससे आनंद से भर जाता है वो किसी के घर जाता और खूब सुंदर मकान देखता है तो आनंद से भर जाता है क्या हो शिव ने कितना बढ़िया सौंदर्य रूप रखा बाहर गार्डन है अंदर स्विमिंग पूल है अंदर कितने बढ़िया सोफे रखे हैं कितना बढ़िया स्टोरियो बज रहा है कितना अच्छा होम थिएटर है सामान्य व्यक्ति क्या होगा इशा से भर जाता है अरे सर इसने इतना सारा कैसे कमा लिया इतने सारे पैसे कहाँ से ले आया सर नौकरी तो मेरे जैसे ही करता मेरे साथ पढ़ता था आता कुछ नहीं इसको फिर भी इसने इतने सारे पैसे पक्का है इसने दो नंबर का काम योगी को एक नंबर दो नंबर चार नंबर से कुछ लेना नहीं योगी को तो उस आनंद से मतलब है जिसको उसको वहाँ हर चीज़ में आनंद ही आनंद दिखाई दे है उसको अंदर सुंदर एक सुंदर मकान है गार्डन बना हुआ है उसके अंदर झूला लगा है उसमें स्विमिंग पूल है उसको उस तो चीज़ तो तो तो तो में आनंद आएगा क्यों क्योंकि वो जहाँ देखता है उसमें शिव के सौंदर्य को तलाश लेता है और यह सबसे बड़ा गुण तभी आता है जब उसकी मुस्कुराहट सदा उसको कभी नहीं छोड़ती वो हमेशा मुस्कराते रहता हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है आनंदित रहता है और ये गुण तभी आएगा जब हृदय में समर्पण हो वरना यह गुण आ ही नहीं सकता थोड़ा सा भी अहंकार आपके एंगल ऑफ माउथ को नीचे ले जाता है ना बीच से होट पर चढ़ जाते हैं आदमी गुस्से में दिखता है ऐसा दिखता है तनाव दिखता है कई लोग आपको दिखाएंगे ऐसा तो बिल्कुल तो तो तो बहुत धार्मिक लेकिन उनके चेहरे से डर लगता लोगों वो बच्चे भी उसको प्यार कर सके उसके विदर्मी भी उसको उतना ही प्यार कर सके उसके प्रतिस्पर्धी भी उसको उतना ही प्यार कर सके ऐसा योगी का स्वभाव होता है ये ऐसा योगी का और होता है ऐसा योगी का वातावरण होता है जिस वातावरण के अंदर वो अपने आप को स्थापित कर ले और उसके अपने आसपास का जो योगी के आसपास का जो प्रभा मंडल है उस प्रभा मंडल में कोई तनाव में नहीं होता उस प्रभा मंडल के आसपास जो होता है वो तनाव मुक्त होता है इस तरह से जब हम अपने आप को मेटा मेटामॉरफेसिस करेंगे या अंदर से बदलेंगे कि हमको सब कुछ आनंदमय दिखाई दे चेहरे पर मुस्कान हो हृदय में शांति ही नहीं हो बल्कि प्रसन्नता भी हो और दूसरों के प्रति सौहार्द हो और सबके प्रति एक नजरिया हो देखने का कैसा नजरिया जैसे कोई आपने देखा कि ये अपराधी एक अपराधी खड़ा है निश्चित रूप से आपका सामाजिक जिम्मेदारी का अगर आप जज हो न्यायाधीश हो तो उसको सजा तो दोगे क्योंकि वो अपराध सिद्ध है उसको सजा देना ही चोर है तो उसको जेल में डालना है डाकू है तो उसको जेल में डालना है हत्या रहा है तो उसको सजा देना है। यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हृदय में कभी कभी उस कभी कभी ये भी उठता है योगी के मन में कि इसकी नज़र से भी तो दुनिया देखूं कि वो क्या था जिन क्षणों में उसने अपराधों को स्वीकार किया वो क्या था जिस क्षण में इसने अपने आप को अपराधी होना कबूल किया उसकी नज़र से भी तो दुनिया देखें शिव स्वयं के नज़र से नहीं देखता शिव करोड़ों नज़रों से देखता है संसार को इसलिए हमारी एक प्रार्थना है आश्रम की हर बार हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे जिससे तू सृष्टि को देखता है तू जिस दृष्टि से सृष्टि को देखता है मुझे वो नज़र दे दे ताकि जैसे हम अपने शरीर में भिन्न भिन्न अंगों को देखते भिन्न भिन्न अंगों को महसूस करते हम अपने मन को बुद्धि को अहंकार को महसूस करते हैं अपने नाक आंख, कान, कान हाथ पैर को महसूस करते हैं और हर अंग की एक अलग अलग उपयोगिता होती है हम उनको समय पर सही तरीके से उन शरीर के अंगों का उपयोग करते हैं वैसे ही जब हमारे हृदय में संसार के प्रति ऐसा नजरिया हो जाएगा कि ये सब कुछ मेरे अंग हैं मुझसे अलग कुछ नहीं सब मेरे अपने हैं वो दृष्टि परमेश्वर शिव की दृष्टि हम ये नहीं कह रहे हैं देखो व्यवहार दर्शन और ज्ञान दोनों साथ साथ चल सकते हैं कभी कभी इस बारे में भ्रम पैदा हो जाता है कि अगर हम ऐसा होगा कि सब मेरे अपने हैं तो मैं किसी को सजा देनी हो तो कैसे दूंगा? चोर आएगा तो क्या उसके चरण पूजने बैठ जाऊँगा कि भैया शिव आ गए जी नहीं व्यवहार दृष्टि आपकी है चोर को पकड़ना भी है मारना भी है उसको पुलिस के हवाले भी करना है बीमार है तो उसका इलाज भी करना है जो आप चुनाव लड़ रहे हो तो चुनाव में विरोधी के खिलाफ प्रचार भी करना है लेकिन कभी कभी विरोधी के दृष्टि से भी संसार को देखना है यानी आपके अंदर की दुनिया अलग हो जाएगी आपके अंदर की दुनिया में एक दिव्य प्रेम का प्रकाश प्रकट हो जाएगा वो तभी प्रकट होता है वो दिव्य प्रेम का प्रकाश सतत प्रकाशित हो रहा है उसके आसपास हमने कालिख पोत हमारे आत्मा के आसपास हमने कालिक पौधी एक ऐसी कालिक पौधी जिसमें घृणा है तो कुछ लोगों के प्रति ईर्षा है किसी समुदाय के प्रति वे है और इतनी सारी कालिक है उसके ऊपर कि वो प्रकाश अपने आप में सीमित हो गया उस प्रकाश का कुछ नहीं बिगड़ा बादलों से सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता बिगड़ेगा तो हमारा अपना और फिर जो आगे इसमें बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि जो छला छला जाने वाला हम कहते शिव ने छला हमको शिव ने छला हमको अरे जब तुम वास्तव में तुम ही शिव हो तो तुम ही तो अपने आप को छल रहे हो छलने वाला अगर कहीं आसमान पे बैठा हो तो तुम जिंदगी भर उस तड़फ से बाहर नहीं निकल सकते वो इतनी दूर बैठ के अगर तुमको छल सकता है तो तुम उसको कैसे उस छल से बाहर निकल पाते कैसे उसके चुंगल से बाहर आ पाते लेकिन चूंकि छलने वाले तुम खुद ही हो हम खुद ही अपने आप को छलते हैं इसलिए हम अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं और मुक्त करते हैं हम आज हैं तो संसार के प्रति दृष्टि बदले हृदय के अंदर का मिली इंटीरियर जो है हमारा अंदर का जो वातावरण है हृदय के अंदर का वो वातावरण सुगंधित शांत प्रसन्नचित जैसा हमारा मंदिर का वातावरण है किसी हमारे सुंदर मंदिर का वातावरण वैसा वातावरण हमारे अंदर पैदा हो जाए फिर हमको बाहर मंदिर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वातावरण हमारे भीतर मंदिर वो प्रतीक है जो ये बताता है कि इस वातावरण की आपके भीतर जरूरत है वहां पर हम जब अगरबत्तियाँ जलती हैं धूप दीप जलते हैं हल्की हल्की सी घंटियाँ बजती है गुनगुनाहट होती है तो वहां पर जो वातावरण में एक सौम्यता प्रदर्शित होती है एक सुंदरता एक शालीनता प्रदर्शित वो शालीनता सौम्यता सुंदरता प्रेम आनंद वह हमारे भीतर प्रकट हो जाए यही मंदिर की उपयोगिता भी यही शिव दर्शन कहता है कि हमारे अंदर उस शालीनता को उस सौंदर्य को प्रकट करने के लिए ही मंदिर है पूजा भी क्यों है कि पूजा भी उस विनम्रता का कारण बन जाए पूजा ही अहंकार का कारण बन जाए तो फिर क्या करें बाढ़ी खेत को खा जाए तो क्या करें और चिंगारी से घर की चिंगारी से आग लग जाए तो क्या करें दीपक से आग लग जाए तो फिर क्या करें समस्या तब है जब हम जिन चीज़ों के जिन चीज़ों के द्वारा परमेश्वर को पाना चाहते हैं वही चीज़ें हमको परमेश्वर से दूर ले जाने का कारण बन जाती है पूजा हमको ईश्वर से दूर ले जाती है अहंकार तो का कारण बन जाती है हम कहते देते हैं हम फलाने हैं हम फलाने मार गए हम फलाने मार गए हैं उनसे उच्चतम है उन तो पूजा को हमने हत्या कर दी पूजा की तरफ हम नहीं जानते कि मार्ग से मतलब नहीं है दृष्टि से मतलब हमारी अगर दृष्टि सही है तो हमारे भीतर एक ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है जो पूर्ण संसार को अपने मोहब्बत के आंचल में लेने के लिए तत्पर है और हमारा पराया कोई है ही नहीं हमारा वही बौद्ध पंचदशिका आगे जब हम पढ़ेंगे इतनी सुंदर तरीके से मुझे ये पंद्रह श्लोक बार बार पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगा कि ये इतना एसेंस है सार है कि इसके बाद अगर हम इसको ठीक से बोधित हो जाएँ तो बाकी की राह तो संसार की एकदम आसान है आध्यात्मिक की राह भी आसान है संसार की राह भी आसान है वो जीवन से बीच का रास्ते से निकल जाने की राह भी बहुत आसान हो जाती है अगर हम इस, इसको ही पढ़ लेते इतनी शुद्ध तरीके से इतने सुंदर तरीके से ना, आप अंदाज लगा सकते हो कि अभिनव गुप्त पादाचार्य दसवीं सदी के महानतम चिंतक थे और उनके जैसा चिंतक आध्यात्मिक क्षेत्र में तो कहें तो कबीर थे तुलसीदास जी थे सूरदास जी थे चैतन्य महाप्रभु थे उनके ही इस तरह के थे और उन्होंने अगर अपने पूरे जीवन में इतना आध्यात्म का सृजन किया लोगों को पढ़ाया इतने शिष्यों को बोध प्राप्त कराया वो अगर कहते हैं कि इन पंद्रह श्लोक पर्याप्त हैं मेरे सामान्य सामान्य बुद्धि वाले इंसान के लिए सामान्य बुद्धि वाले मेरे समर्पित शिष्यों के लिए तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए तो अमृत का कटोरा मिल गया आपने कि अगर हमको ये अगर पंद्रह तो आ जाते हैं तो हमारे रास्ता बहुत आसान हो जाता है लेकिन बस इस समझने के पहले मूलभूत अर्हता योग्यता जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है हमारे हृदय को खाली करना कचरा खाली कर मन को शांत सरल बना दें क्योंकि मन इतना कठिन बना देता है आपको ये भी कर लें वो भी कर लें इस तरीके से कर लें उस तरीके से कर लें ये भी पाल लें इसको भी संरक्षित कर लें और उसके बाद इसको भी पछाड़ दें उसके भी आगे बढ़ जाएं उसको भी दिखा दें हम अपने आप के भीतर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा जिस जगह हम मंदिर बना जाए कब्रिस्तान बन गए जहाँ होना चाहिए मंदिर अंदर से मंदिर की तरफ वो बाहर मंदिर जाते और अंदर कब्रिस्तान लेके जाते वही अगर हमारी मानसिकता उलट हो जाए तो कब्रिस्तान में मंदिर अगर हम हमारो कब्रिस्तानी जाएँ दर्शन करने तो भी चलेगा अंदर मंदिर इसलिए अंदर के मंदिर की अंदर के तीर्थों की और अंदर की गंदगी की शोधन करें और उसके बाद हम ये बात अगर पढ़ेंगे अगले हफ्ते से जैसे हम हमारा प्लानिंग ये अपना कि आज परिचयात्मक था कि हम बौद्ध पंचदर्शिका का, का परिचय दे दें ताकि हम पढ़ सकते क्योंकि बहुत लंबा साहित्य ही नहीं उसमें उसमें, उसमें कुल पंद्रह साहित्य जैसे अष्टावग्र महा है अष्टावक्र गीता है जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ज्ञान किसी तरह की लाग लपेट नहीं उसमें ऐसा भी समझा दो ऐसा भी समझा दो ऐसा नहीं आया तो वैसा कर लो वैसा नहीं आते तो वैसा ये कृष्ण जी ने करा जैसे कृष्ण गीता है वो सबको लेके चलती है कृष्ण गीता सबको कहती है कि ऐसा नहीं कर सको अगर ऐसा भी नहीं कर सको तो ऐसा कर लो और ऐसा भी नहीं कर सको तो ऐसा कर कृष्ण जी तो ने बहुत मार्ग दिया काफ़ी रस्ते दिए और काफ़ी ऑप्शंस भी दिए ऐसा नहीं हो ऐसा करो लेकिन इसमें सीधे सीधे शुद्ध ज्ञान है और उसके लिए खाली यह कहता है कि हमारी हृदय की रिजुता सरलता और प्रसन्न रहने की प्रवृत्ति क्योंकि प्रसन्न हृदय के अंदर से ही कलुषिकता दूर होती है प्रसन्नता वो रास्ता है जिससे अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है मन की कलुषिकता प्रसन्नता के रास्ते से बाहर निकल जाती है वो एक दरवाजा है जिस दरवाजे से सब अंदर की गंदगी बाहर चली जाती है तो प्रसन्न रहने का प्रयास करें जब कोई हमको इरीटेट करता है जब कोई हमको चिढ़ाता है जब कोई हमारी मन के खिलाफ बात करता है या मन के खिलाफ व्यवहार करता है उस समय हमारी क्षणिक परीक्षा हो जाती है और ये रोज़ होता है कोई एक दिन की बात नहीं रोज होता है कि जब हम उस परीक्षा में असफल हो जाते हमारे अंदर ढेर सारी कचरा इकट्ठी हो जाती है जब है ना चिड़ाने लगती है सोचते हैं इसको कैसे जवाब दें इसको भी बता देंगे है ना और तुरंत हम षड्यंत्र करने को तैयार हो जाते हैं अंदर से योगी होता है तो वो इरिटेट होने के बजाय उसकी दृष्टि से खुद को देखने लगता है कि उसकी दृष्टि में मैं क्या हूँ और कहाँ खड़ा हूँ और ऐसा क्यों क्योंकि जब हम दूसरे की दृष्टि से स्वयं को देखते हैं तभी हम स्वयं का आकलन करना कर पाते हैं अन्यथा अंग्रेजी में कहावत है यू के नॉट सी दी पिक्चर इफ़ यू आर इन द फ्रेम अगर आप फ्रेम में हो तो पिक्चर कैसे देखोगे खुद ही अगर फ्रेम के अंदर मर दिया जाओ तो पिक्चर कैसे देखोग उस चित्रों को कैसे देखोगे क्योंकि चित्रों को देखना है तो फ्रेम के बाहर आना पड़ेगा हम इस शरीर के फ्रेम के अंदर हैं हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं इसलिए हम दूसरों की दृष्टि से देखें इसलिए हमारे प्रतिस्पर्धी हमारे आलोचक हमारा आईना है जो हमको बताते हैं कि हम कहाँ खड़े तो उस परीक्षा में हमको फेल नहीं होना है असफल नहीं होना रोज़ाना मिलने वाली उस परीक्षा का एक अवसर की तरह उपयोग करना तो ये हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ जो मूलभूत बातें हैं जो गुरु ने समय समय पर जो बोध दिए उसके अनुसार और ये जो बोध पंचदशिका है इसका अध्ययन हम अगले हफ्ते से एक एक क्रमबद्ध हम पंद्रह सूत्र हैं कोशिश करेंगे तीन या चार हफ्ते का हम इनको पढ़ लें तो आप एक एक कॉपी सब लेते जाएं अगर संभव हो तो एक दो तीन चार बार जितनी बार हो सके उनका पाठ करें तो शायद है कि हम एक ईश्वर प्रतिभि जो एक थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है उसको समझने के पहले इसको समझना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रिलिमिनरी तैयारी हो जाएगी तो इसी बात के साथ आज का अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं